आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ बहुत ही खास आपके लिए लेकर आए हैं और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एस कुमार मोदी जी जो भी के रहने वाले हैं और बिनमाल के इतिहास के बारे में इनसे सुनेंगे और इनके साथ और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं आज तो हम एक एक करके उनके अनुभव को हम बिनमाल से जुड़ी हुई बातों को सुनेंगे जैसे कि बिनमाल का नाम सुनते ही एक इतिहास उसके साथ जुड़ा हुआ है वो हमें याद आता है और आप सभी भी थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे बिन को अलग अलग नाम से जाना जाता है डॉक्टर साहब अपने शब्दों में हमें बताएंगे कि यहाँ पर बिन का जो इतिहास है वो किन किन बातों से जुड़ा हुआ है तो आप सभी की तरफ से श्रवण कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है आइए सुनते हैं भीन के बारे में उन्हीं से हां जी नमस्कार भीन एक बहुत प्राचीन नगरी रहा है इतिहास के अंदर अलग अलग नामों से भीन का उल्लेख मिलता है ऐसा बताया जाता है भीन सात बार भीनमाल का क्षेत्र में उथल पुथल हुई विभिन्न नामों से समय समय पर भीनमाल की पहचान बनी कभी इसको भिन्न कहा गया कभी इसको फूलमाल कहा गया अभी भीनमाल के नाम से यह जाना जाता है प्राचीनतम नगरी और इसका व्याप्त क्षेत्रफल बहुत बड़ा था प्रभाष पाटन गुजरात से लेकर उज्जैन तक इस नगरी की ख्याति थी अनेक महापुरुषों ने अनेक संत लोगों ने ऋषि मनीषो ने यहाँ पर साधना की सबसे बड़ी साधना गौतम ऋषि यहाँ पर उनका यह साधना स्थली रही है कवि कविमाघ की जन्मस्थली रही है कवि कविमाघ अपने देश के बहुत बड़े कवि रहे हैं और शिशुपाल वध उनका एक काव्य है जो अभी भी पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है संस्कृत के प्रकांड पंडित थे उनकी ख्याति से भी भिनभाल पहचाना जाता है इसी प्रकार गणितज्ञ ऋषि ब्रह्मगुप्त उसका जन्म भी भीमवाल में हुआ था संवत्त पाँच से लेकर छः तक ऋषि ब्रह्मगुप्त का कार्यकाल रहा वह बहुत बड़े गणितज्ञ थे और यहाँ तक कि उज्जैन की जो वेदशाला थी वहाँ पर भी उन्होंने उसके अध्यक्ष रहे और वहाँ पर गणितीय समीकरणों के बारे में बहुत बड़ा काम किया उन्होंने खगोल थे ज्योतिषाचार्य भी थे और पूरे विश्व को आज उनकी बहुत बड़ी देन है उन्होंने जो जो बातें बताई वो भास्कराचार्य के बाद में हुए थे और भास्कराचार्य के द्वारा जो समीकरण तय नहीं किए थे समाधान नहीं हुआ उसका ब्रह्मगुप्त ने समाधान किया ऐसा बताते हैं कि दशमलव बिंदु का आविष्कार भी ब्रह्मगुप्त के द्वारा हुआ है उन्होंने इस विषय के अंदर अंक गणित बीज गणित और रेखा गणित के बहुत बड़ा काम करके उसकी दो पुस्तकें निकाली हैं और वो आज दो पुस्तकें बहुत मान्यता रखती हैं पूरे विश्व में उसकी पहचान है उस समय भारत के अंदर बद्रुद्दीन करके एक मुगल यहाँ पर आए थे उन्होंने ब्रह्मगुप्त का जो ज्ञान था वह ज्ञान लेकर वह अरब कंट्री गया उसके अंदर गणित का ज्योतिष का और खगोलविद का ये सारी बातें लेकर वह अरब में गया और वहाँ से उस ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हुआ विशेषकर यूरोप के अंदर और यूरोप के अंदर गणितीय समीकरण जो आज चल रहे हैं उसकी प्राथमिक जानकारी ब्रह्मगुप्त की देन थी तो ऐसे महान जो ऋषि थे उसकी जन्मस्थली भीनमाल रही है और वेदशाला उज्जैन के अंदर उन्होंने अपना काम किया था आज भी उनके दोनों पुस्तकें खंड खंडय नाम से जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह आज भी उपलब्ध हैं अनेक गणित के जो स्कॉलर हैं उस पुस्तक के सारे अपने अध्ययन करते हैं यहाँ तक कि नासा के भी वैज्ञानिक कभी कभी उन पुस्तकों का सहारा लेकर अपने अनेक समस्याओं का समाधान करते हैं ऐसे श्रेष्ठ ऋषि ब्रह्मगुप्त पाँच से छ तक अड़सठ में जन्मे थे साथ साथ में श्रीमाली जो है आज जो ब्राह्मणों की एक वर्ग श्रीमाली जाति कही जाती है उसका भी उत्पत्ति है वह इस क्षेत्र से भीमवाल से हुई है इस से बहुत बड़ा ऐतिहासिक और नगर नगर रहा है। शेमकी माता का यहाँ बहुत बड़ा एक धार्मिक और दर्शनीय स्थान है अनेक संप्रदायों की कुल देवी है पर्वत पर स्थित शेमकरी माता आज पूरे नगर को धार्मिक प्रेरणा देता रहता है इसी प्रकार से चंडी का मंदिर और वाहरा श्याम जी का जो मंदिर है वह तो पूरे देश में प्रसिद्ध है वारा अवतार हुए थे उनका सबसे बड़ा मंदिर जो देश के अंदर है वह भीनमाल के मध्य भाग में बीच बाजार में स्थित है अनेक श्रद्धालुओं और भीनमाल के नागरिक उसके दर्शन पूजा रोजाना करते हैं आरती होती है और उसकी विधि विधान से सारी पूजा होती है इसी प्रकार से चंडीनाथ का मंदिर महादेव का मंदिर है वह भी प्रसिद्ध है वहाँ पर एक बहुत बड़ी बावड़ी है और बावड़ी प्राचीन काल में वह पानी का एक स्रोत हुआ करती थी भीमाल के जनमानस के लिए वर्तमान में अभी एक जैन मंदिर बोहित जिनाल इस प्रकार का अभी उसकी प्रतिष्ठा हुई है पिछले पाँच वर्षों से उसके लिए अनेक देश भर से जैन धर्मावलंबी पूजा दर्शन करने के लिए आते हैं जग प्रसिद्ध यह बोहितर जीनाल का मंदिर पूरे भारत के अंदर अपने प्रकार का ये दूसरा मंदिर है बहुत विशाल परिसर में 500 बीघा जमीन के अंदर यह बोहित जनाल का मंदिर बना है बड़ी दो बड़ी धर्मशाला हैं, पूजा करने के स्थान हैं साधु संतों के रुकने का भी स्थान है और जिन बोहित जनालेये का मंदिर जिन सेठ ने सुमी जी लूकड़ ने बनाया है उनके पुत्र रमेश जी लुंकड़ इसको और आगे बढ़ाने के लिए विस्तार देने के लिए बहुत जल्दी पाँच लोगों की एक धर्मशाला का निर्माण और कर रहे हैं प्रति वर्ष उसमें ध्वजा का भी कार्यक्रम होता है वर्ष में एक बार ध्वजा बदली जाती है और वह भी कार्यक्रम बड़ा धूमधाम से होता है इस प्रकार यह जो भीड़माल है यह ऐतिहासिक धार्मिक नगरी रहा है एक सांस्कृतिक भारत की जो है उसकी एक देन भीनमाल भी है अभी वर्तमान में यहाँ पर लगभग लग चालीस विद्यालय प्राइवेट स्कूल चलते हैं एक महाविद्यालय है और विद्या भारती से संबंधित आदर्श विद्या मंदिर के यहाँ पर छह विद्यालय चलते हैं यह पिछले 30 वर्षों से आदर्श विद्या मंदिर भीनमाल में कार्यरत हैं भीड़माल में पढ़ने वाले विद्यार्थी लगभग 20,000 से भी ज़्यादा उनकी संख्या है और यहाँ के बालक भी बहुत मेहगा हैं यहाँ के अनेक बालकों ने विदेशों में जाकर भी भीनमाल का नाम गौरवान्वित किया है साथ में चार्ट अकाउंटेंट एडवोकेट एम डॉक्टर्स इंजीनियर्स इस प्रकार के विभिन्न पदों पर रहकर अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं भीनमाल बामाशाह की नगरी रहा है यहाँ के जो मुख्य व्यापारी वर्ग है जैन समाज के और अन्य समाज के लोग विशेषकर बॉम्बे के अंदर हैदराबाद में चेन्नई में और बेंगलोर में वह कार्यरत हैं और अपने जो मेहनत का जो उद्योग से पैसा कमाते हैं उसका बहुत बड़ा उपयोग वह भीनमाल के विकास में खर्च करते हैं यहाँ का महाविद्यालय श्री कमंडी राम गोवानी के द्वारा बनाया हुआ है आज से 50 साल पहले वह महाविद्यालय बनकर तैयार हुआ था आज वो पीजी का कॉलेज कहलाता है उसमें एक हज़ार से भी ज़्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत है तो भीनमाल की नगरी को भमर की नगरी के नाम से भी इसकी पूरे देश में पहचान है यहाँ के अनेक दानदाताओं ने प्रत्येक वर्ग के लिए स्कूल सड़कें, चौराहों का निर्माण करवाया है और समय समय पर जब भी समाज की आवश्यकता होती है तो यहाँ के लोग उसके लिए लालयित रहते हैं ऐसा एक भीनमाल का ऐतिहासिक वर्णन है मैं सब लोगों से जरूर आग्रह करूंगा निवेदन करूंगा कि एक बार दर्शन के लिए भीड़माल आप जरूर पधारें। धन्यवाद डॉक्टर श्रवण कुमार मोदी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमें सुनकर अच्छा लग रहा है की भीड़माल का कितना अच्छा इतिहास है और एक धार्मिक स्थल भी है यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े मंदिर हैं और साथ ही साथ आपने ये भी जिक्र किया अपने शब्दों में कि यहाँ पर शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा है और काफ़ी कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पर अभी मैं आगे आप सभी श्रोताओं को ले चलता हूँ एक काव्य की तरफ एक कविता की तरफ जो बीन के ऊपर ही लिखा गया है और इसे लिखा है ख़ास मिठा जी ने तो आइए उन्हीं के द्वारा सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर कविता बीन पर आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन यह ऐतिहासिक नगर भिन्माल है जिसके कणकण में इसकी यश गाथा अनुगुंजित हो रही है आठवीं शताब्दी में या हुए थे कवि माग जिनके बारे में कहा जाता है उपमा में कालिदास बेजोड़ है अर्थ गौरव गौरव में बेजोड़ है मगर महाकवि माघ तो इन तीनों में ही लाजवाब है आइए इस की धरा पर सपूत, सपूत। और कविताओं सिर्फ एक छोटा सा कविता आपको सुना है आगे और भी कविताएं है जो भी पर मिठालाल जी ने लिखा है तो आइए हम सुनते हैं आगे लेकिन अभी हम आगे बढ़ रहे हैं वकील साहब की तरफ जी हाँ नगराल कोहित जी वो अपने शब्दों में बताएंगे बिनमाल के बारे में बिनमाल को वो किस तरह से देखते हैं आइए सुनते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबान 90.4 एफएम मैं नगराज प्रोहित यहाँ एडवोकेट हूँ बीनमाल में और खितेश्वर जन्म स्थली बिजरुल खेड़ा का मैं कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ ये बिनमाल नगरी ये जालोर जिले के मध्य में स्थित शहर है सांचोर और जालोर के बीच में ये बीनमाल शहर है इसकी पॉपुलेशन लगभग साठ से अधिक है और ये नगरी धार्मिक नगरी है ऐतिहासिक रूप से इस बिनमाल नगरी को ब्रह्मगुप्त योग सेवा समिति इस बिनमाल नगरी को योग योग नगरी के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ प्रतिदिन योग होता है और यहाँ बिनमाल में एक योग सेवा समिति बनी हुई है जिसमें उसकी चार पांच शाखाएँ पूरे शहर में चलती हैं और इस दो ब्रह्मपुत्र सेवा समिति के नाम से जाना जाता है और पांच शाखा चलती है यह ब्रह्मपुत्र योग सेवा समिति डेली योग होता है पिछले आठ नौ वर्षों से लगातार योग हो रहा है और अधिक से अधिक जो जोड़ने का काम यहाँ कर रहे हैं अभी इस जालोर मौसम के तहत में भी यहाँ योगाभ्यास हुआ था जिसमें प्रशासन और आम पब्लिक के लोग भी एक्टिव हुए थे और बहुत ही अच्छा योगा योग कार्यक्रम हुआ था और बाकी ये भी नगरी है जो यहाँ धार्मिक रूप से है वैदिक संस्कृति की भी ये एक दहन है यहाँ इस इस माल नगरी में लगभग 100 डेढ़ सौ मंदिर हैं पुराने जिससे ये साफ जाहिर होता है कि बीनमाल नगरी बहुत पूरी वैदिक और धार्मिक नगरी रही है इसी के साथ धन्यवाद आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर विशेष कार्यक्रम जी हाँ और उसमें भी हम बातें सुन रहे हैं बिनमाल के बारे में अभी हमें वकील साहब ने बताया कि ये बिनमाल जो है एक वैदिक नगरी है जी हाँ कुछ इस तरह का वर्णन वकील साहब ने अपने शब्दों में बहुत ही बढ़िया ढंग से किया अभी हम आगे बढ़ते हुए कुछ याने से खास जानते हैं बीनमाल के बारे में तो सबसे पहले मेरी नजर यानी हमारे साथ है अभी एस डी एम साहब जी हाँ बीनमाल के एस डी एम साहब से सुनते हैं बिनमाल के बारे में उनके क्या विचारधारा है और वो किस तरह से बीनमाल को देखते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्माकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी वैसे हमारी साहित्य और धर्मप्राण नगरी रही है शुरू से ही यहां शुरू में कभी माग जो बहुत संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान और कवि रहे हैं उनके नाम से ही यह नगरी बहुत लंबे समय पूर्व से प्रसिद्ध रही है इस नगरी के अंदर जालौर ज़िले का ये सबसे सुविकसित शहर रहा है शुरू से यहाँ के व्यापारी उद्योगपति और पुरोहित और दूसरी जातियों के खूब लोगों ने देश के तमाम हिस्सों में जाकर के बहुत बड़े व्यवसाय किए हैं और अपने रोजगार के द्वारा अपनी कुब्बत के द्वारा अपनी कुशलता के द्वारा पूरे देश में नाम रोशन किया है यहाँ साहित्य उद्योग व्यापार सब तरह के धंधे बहुत अच्छे चल रहे हैं और सबसे बड़ी इस शहर की ताशीर रही है यहाँ के हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में आज तक कभी भी कोई किसी तरह की फितरत किसी तरह का झगड़ा फंसा नहीं हुआ है यहाँ के हिंदू लोग अवश्य ईद के मुबारकबाद देने के लिए सभी लोग गणमान्य लोग उनके कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं और मुस्लिम लोग हिंदुओं की दीपावली होली और आखातीज के अवसर पर पूरी तरह से बुरी संजीदगी के साथ में साथ में शिरकत करते हैं दुआ सलाम करते हैं और ये मैंने अक्सर देखा है क्योंकि मैं यहाँ का जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होने के नाते कानून व्यवस्था के संबंध में हमारी जब भी शांति व्यवस्था की जो बैठक होती है उसमें किसी भी तरह से आपस में झगड़े करने की किसी तरह से दुर्भावना जैसी कोई बात सामने नहीं आती है सभी कौमें साथ में मिलकर के भीड़माल नगर को शानदार और सुंदर बनाने की दिशा में अग्रसर है यहाँ मैंने यहाँ ये यह भी देखा है कि इस शहर के अंदर ये एक प्रकार से यह कहा जाए ये योग नगरी है प्रातःकाल पाँच बजे से लेकर के सात बजे तक शहर के नव जगह पर रोज़ योग की क्लासें लगती हैं योग की कार्यशालाएं लगती हैं और प्रतिदिन लोग उसमें भारी संख्या में जो शिरकत करते हैं अभी हमने हमारे इसका जलौर जा, महोत्सव की शुरुआत भी कल योग के द्वारा किया और उस योग की कार्यशाला में एक्सरसाइज में व्यायामों में कम से कम 800 लोगों ने भाग लिया तो इससे मुझे ये ये तथ्य पुष्ट हो गया कि लोगों की स्वास्थ्य के प्रति सेहत के प्रति जबरदस्त जागरूकता है और यह मैंने मेरे जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के पिछले अट्ठाईस सालों में कई शहरों में कई कस्बों में कई जिलों में मुझे रहने का सौभाग्य मिला परंतु भीड़माल में ये खूबी अपने आप में है तो ये साबित करती है कि सेहत के प्रति जो जागरूक रहते हैं वही लोग व्यापार में धंधों में अपने जॉब में कामयाब होते हैं धन्यवाद श्रोताओ तो आप सुन रहे हैं बिनमाल की बातें खास अलग-अलग व्यक्तियों के द्वारा अभी हमने सुना साहब से बिनमाल को उन्होंने योग नगरी कहा किस तरह से योग नगरी है उन्होंने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया और हाल ही में कुछ समय पहले जालौर महोत्सव के अंतर्गत बिनमाल में कुछ विशेष फेस्टिवल का आयोजन किया गया था और उसमें उन्होंने उस फेस्टिवल का उस उत्सव का शुरुआत जो है योग से किया तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि बिनमाल को अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप से देखा जैसे कि पहले हमने सुना वैदिक नगरी है एसडीएम साहब कह रहे हैं ये योग नगरी है आगे और भी बहुत सारी बातें बिनमाल के बारे में हम जानेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मार्द वन नाइनटी जी हाँ आइए आगे, आगे बढ़ते हैं बिनमाल के एक इतिहास को सुनते सुनते हम अभी सुनेंगे प्रधान जी से तो वो क्या कहते हैं के बारे में नमस्कार राजपुरोहित प्रधान पंचायत समिति समितिमाल बहुत ही प्राचीन नगर रहा है इनके अब तक चार बार नाम भी परिवर्तन हो चुके हैं और ये माग कवि व ब्रह्मगुप्त की नगरी बीनमाल है जहाँ पर मात्र विश्व का एक वाराश्याम भगवान का मंदिर है संसार में मात्र भिन्माल में ही है और यहाँ पर प्रजापत समाज की आराध्य देवी जिनको पैहलाद जी ने बचाया था वो भी यहाँ भिनमाल नगरी में ही है होली का देन प्रथम बार यहाँ हुआ है और ये ऐतिहासिक धरोहर की नगरी जहाँ पर विक्रम संवत 1213 में या प्राचीन दो ऐसी वावों का निर्माण हुआ था जो भारतवर्ष के इतिहास में उनका नाम दर्ज है इसके अलावा भिन्माल बहुत ही धनाढ़ लोगों की एक तरह से नगरी रही है यहाँ के बामासा भारतवर्ष के हर कार्य क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं यहाँ के जितने भी बामासा है नार बिल्डर्स है कानुंगो है वर्धमान है कोठारी है इस तरह से कई यहाँ जी के गोवाणी जो महाविद्यालय गोवाणी परिवार की ओर से बनाकर दान की हुई है इसी तरह यहाँ प्राचीन जैन धर्म का बहुत जिन्नालय जो शायद भारतवर्ष में बहुत जिन्यालय प्रथम ही है और वो भी यहाँ भिन्माल नगरी में है इस तरह से भिन्म्याल का इतिहास बहुत ही गौरवमय रहा है और आज भी इसको माघ कवि के नगरी के नाम से हर जगह इसको जाना जाता है और प्रति वर्ष यहाँ माघ जयंती का आयोजन भी होता है जिसमें दुनिया राज्य राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलनों का भी आयोजन होता है तो देखा आपने प्रधान जी ने कहा बिनमाल को भामाशाह की नगरी और राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर कवि सम्मेलनों का आयोजन होता रहा है अपने अनुभव में हमारे साथ शेयर किया तो क्यों ना हम बिन में अगर हम कविताओं की या काव्य की बातें हम सुनते आए हैं तो एक और कविता हम अभी सुनेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कते रहो भव्य नगर भीन माल्य पुण्य नगर श्रीमाल्य संडी स्वर का धाम यहाँ नीलकंठ सुख धाम यहाँ संख्य स्वर चविमान यहाँ छाव जहाँ बहत्तर झिनाल तीर्थ जहां बारा शाम के दर्शन कर झुमेंगे हम सब झुमेंगे हम सब ज्ञान मान से धर्म ध्यान से भू को किया निहाल वंदनीय जन जन के द्वारा पुण्य नगर श्रीमाल चीनी यात्री हेनसांग ने जिसका किया बखान नगरों में सिर मोर नगर अपना श्रीमाल महान अपना श्रीमाल महान ब्रह्मगुप्त ने इस नगरी का जग में मान बढ़ाया ब्रह्म रचकर खगोल का गुप्त रहस्य बतलाया से वे वानी के पुत्र कवि कवि माग दानी, में जिनकी रचना प्रकट हुई प्रकट हुई हुई शिशुपाल रचकर ने कैसा किया कमाल? इस धरती को पाकर हम सचमुच सचमुच बात करे क्या इंसानों की बात करे क्या इंसानों की ख्याति भिन्नमाल की जूतिया इस धरती पर एक नहीं अनगित प्रगति है विभूतिया जालौर जालौर उत्सव उत्सव है अद्भुत अद्भुत भिन्नमाल भिन्नमाल में में आया में आया बालक वृद्धि युवाओं के मन में आनंद समाया भाग्य है इस नगरी का ऐसा अवसर आया पूरे देश में छा जायोत्सव मन फूला नहीं समाया मन फूला नहीं समाया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पर बिनमाल का इतिहास आइए नमस्कार मैं सावलाराम देवासी चेयरमैन नगर पालिका बिन माल जैसा की मेरे से पहले आप सबको प्रधान साहब ने एस डी एम साहब ने डॉक्टर साहब ने सब ने बताया भीनमाल एक बहुत ही प्राचीन नगरी है आज से हजारों साल पहले चीनी यात्री हैंग आया था जो भीनमाल में आया था उसकी उसका भी वर्णन हमें इतिहास में मिलता है बहुत पहले भीनमाल गुजरात की राजधानी रह चुका है और भीनमाल का जैसा कि आपने आगे सुना प्रधान साहब ने बताया चार बार नाम परिवर्तन हो चुका है श्रीमाली ब्राह्मण जो है वो सब भीनमाल से निकले हुए हैं और यहाँ प्राचीन चैमक्री माता जी का मंदिर भी है चंडीनाथ जी मंदिर भी है महादेव जी का वाराश्याम जी का भी एकमात्र विश्व में मंदिर है होली का दहन भी यहीं हुआ था पहला हिरण्यकश्यप, ब्रह्मगुप्त जिसने दसमलव का आविष्कार किया जिन्होंने वह भी भिनमाल भी के थे शिशुपाल वध का जिन्होंने लेखन किया महाकवि माघ वो भी भिनमाल के ही थे इस तरीके से भीनमाल बहुत ही प्राचीन नगरी है ऐतिहासिक नगरी है यहाँ का बहुत ही अच्छा पहले भी समृद्ध इतिहास रहा है अभी भी समृद्ध इतिहास है यहाँ अभी भी, भी भीनमाल के व्यापारी बंधु बंबई में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं पूरे प्रवासी बंधु देश के हर कोने में जहाँ भी गए हैं सफल हैं और इस तरीके से भीनमाल का जो है इतिहास बहुत सुंदर और है और हम ऐसी आशा रखते हैं कि हम इसको मिल और इसका इतिहास आगे बढ़े इस और हमारे प्रयास रहेंगे तो श्रोताओं आपने देखा कि बिनमाल का इतिहास बहुत ही अद्भुत और अनोखा है सबसे अलग थोड़ा हट के जरूर है और जैसे कि चेयरमैन साहब बता रहे थे कि यहाँ पर जो शून्य का आविष्कार हुआ जीरो का आविष्कार ने भारत देश को किस ऊंचाई पर ले गया वो हम एक गीत के द्वारा देशभक्ति का प्यारा सा गीत है जिसमें जीरो का जिक्र किया गया है आइए सुनते हैं वो प्यारा सा गीत आप सबके लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडिस्टेशन माधी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो जब जीरो दिया मेरे भारत ने भारत ने मेरे भारत ने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 मैं गीत वहां के गाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ मैं अपनी जहाँ की रीत सदा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 रास्ता आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम इस अंतिम पढ़ाओ में आ चुके हैं बिनमाल के इतिहास के बारे में हमने काफी कुछ जाना सुना समझा और बीच में कुछ चंद कविताओं को भी हमने सुना आइए एक बहुत ही सुंदर कविता जिसमें पूरा इतिहास बिनमाल का आ जाता है और ये कविता लिखने वाले हमारे दोस्त मीठा जी है और उनकी कविताओं को हमने थोड़ा सुना पहले भी लेकिन अब बिंद पर एक बहुत ही सुंदर बढ़िया सा कविता जिसमें सारा इतिहास और सारे ही नाम श्रीमाल फूलमाल, ये नाम कैसे पढ़े उसका जिक्र उनके इस कविता में है तो आइए सुनते हैं मीठा जी को आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्ते इतिहास प्रसिद्ध भीन गुजरात की यह राजधानी थी जगदम्बा की रानी थी जिसने सती व्रता पाली थी फूलों से पूजा होती थी उसमें कहलाया फूल माल इतिहास प्रसिद्ध भीन माल सत मंदिर सूर्य का मंदिर था पाटंग का पनकड़ दिखता था नगाड़ों की आवाजों से यह सारा देश झनकता था उस समय हुए कई कमाल इतिहास प्रसिद्ध भीन माल यहां पंडितों की बस्ती थी जो यज्ञ हवन करवाती थी संस्कृत की शोभा न्यारी थी उस समय नाम था श्रीमाल इतिहास प्रसिद्ध है बीन या माघ कवि जन्मे थे गौतम ऋषियों के आश्रम थे दूसरे देशों ने भी तब यहाँ कीमत इसकी पहचानी थी उस समय था मालामाल, इतिहास प्रसिद्ध है बीन माल पूजी जाती थी शिखर की शोभा न्यारी दो भैरव जिसके सेवक थे और सिंह जिसकी असवारी थी उस समय हुआ भारी भूचाल इतिहास प्रसिद्ध के के अंदर पूजा बावों के जल से होती होती थी थी यहां दान में मोती मिलते थे और रत्न सजावट उस में कहलाया रत्नमाल इतिहास प्रसिद्ध भीड़ इस भूमि के आकर्षण ने गजनी सम्राट बुलाया था कागवारा जैसी मूर्ति को वकाफिर तोड़ने आया था उस समय हुआ उसका बेहाल इतिहास प्रसिद्ध भीन यहाँ बड़े समुद्र थे बने हुए कुओं की संख्या होती थी नदियाँ कल कल बहती थी खेतों की शोभा न्यारी थी उस समय था आलमाल इतिहास प्रसिद्ध है भीन यह दंडक वंथा बना हुआ श्री राम ने अहिल्या तारी थी भीलों की बस्ती रहती थी जो तीर कमान चलाती थी उसमें नाम था भीलमाल इतिहास प्रसिद्ध है भीन माल या भील और मीणे रहते थे जो ईट खोदा करते थे देश पर विपत्ति पड़ने पर देश की रक्षा करते थे उस समय कहलाया बिनमाल इतिहास चाहूंगा की आप इसी तरह और भी कविता लिखते रहे बहुत ही सुंदर कविता आपने लिखी बहुत बहुत शुक्रिया और श्रोताओ आप सभी को मैं कहना चाहूंगा की आज हमने इस बिन माल के बारे में कुछ जो जानकारी दी उसमें हमारे साथ जुड़ने वाले एस डी साहब प्रधान जी और चेयरमैन साहब और उसके साथ डॉक्टर साहब और वकील साहब दोनों जुड़े हुए थे और इसके साथ ही मीठा जी भी इन सभी लोगों ने अपने अपने शब्दों में भीनमाल के बारे में खास बातें हमें बताई हैं तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए तो अगले इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में कुछ नई बातें इस तरह के लेकर आपके साथ होंगे तब तक हम सबको दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन रहे हैं बमक मालिश का सामुदायिक